विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं और कुछ ख़ास लोगों को बुलाते भी हैं तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन ममता जी हैं जो अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रही हैं और बहुत समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद आपका जी ममता जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और जैसे कि हमने आज इस विषय को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं जैसे कि आजकल पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्वाइन फ्लू की बहुत जो है पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत मुश्किल से लोग इसको ठीक कर पा रहे हैं या उसके जकड़ में आ रहे हैं और न्यूज़ में टी में भी काफ़ी इस चीज़ की चर्चा हो रही तो मैं चाहूँगा कि ये स्वाइन फ्लू है क्या चीज़ उसके बारे में आपके विचार स्वाइन फ्लू जो है ये एक बीमारी है जो इस्पेशली एक स्वाइन इस एक, एक वायरस होता है नहीं, नहीं। जो जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं होता है छोटे तौर पर अगर मैं कहूँ जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती है तो उनके लंग्स में वो वायरस इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण उनमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार हाई ग्रेड फीवर होता है ठंड लग के बुखार आता है ये कुछ साइन एंड सिम्टम है mm -hmm. जिसके कारण mm -hmm. हम बता सकते हैं कि हाँ इसको स्वाइन फ्लू है और इसके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं अगर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आता है तो फिर वो पॉजिटिव होता है लेकिन हाँ इसमें ज़रूर है कि अगर हम केयर करें अगर हमारा इम्यूनिटी पावर पहले से ही हम इम्प्रूव करके रखें तो ओबियसली हम इस डिजीज से इस बीमारी से हम बच सकते हैं mm -hmm. Uh, ममता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये स्वाइन फ्लू की शुरुआत कैसे होती है कहाँ से आया ये पता नहीं चलता कब ये चीज़ें नए नए नाम जो है बीमारियों के आते हैं और लोगों को लगता है कि कुछ ये बहुत ही अलग चीज़ है और बहुत मुश्किल वाला चीज़ है ये जो बीमारी है बेसिकली हवा में जब स्वाइन के जब वायरस इकट्ठा हो जाते हैं बेसिकली इसे एयरबॉर्न डिजीज भी हम कह सकते हैं ये ना खाने से होता है न ही पॉल्यूटेड वाटर से होता है बल्कि हवा में ही अगर जैसे किसी को स्वाइन फ्लू का पेशेंट है उसने खांसी करी उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, एयर में फैल जाते हैं अच्छा, हवा और में अगर हैं। अगर हम उससे कॉन्टेक्ट में आए तो वो हमारे सांस के सांस लेने के द्वारा वो हमारे अंदर भी इंटर इंटर हो सकते हैं हुँ, हुँ, जिसके कारण वो हमारे लंग्स पर अटेक्ट करते हैं हुँ, और हुँ, हमें ये बीमारी हो सकती है ओ अच्छा ये माना जो वायरस है हवा में घुलता है और हाँ। जिसको हुआ है उसके कारण भी दूसरों को हो सकता हो है सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इससे समझ सकते हैं या जान सकते हैं और इसके साथ ही मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कि उसमें जैसे आपने कहा कि उसकी इम्यूनिटी शक्ति कम हो जाती कम है।, है और क्या सिम्टम हो सकते हैं कि ये व्यक्ति को स्वाइन फ्लू ही हुआ है ये कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे मालूम पड़ेगा उसमें तो बेसिकली वही है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार है नहीं, नहीं। ये एक वायरल डिजीज भी हो सकती है इसीलिए इसे जब फर्स्ट जब डायग्नोस करते हैं तो वायरल या सस्पेक्टेड एच वन करके लिख देते हैं लेकिन जब तक ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसकी रिपोर्ट 24 फोर जितना टाइम लेता, लेता है, है तो तब तक वो रिपोर्ट आए हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हुँ, हुँ. तो जब तक वो रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब तक हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि वो स्वाइन फ्लू ही है उस इंसान को ताकि अच्छा, अच्छा, अच्छा. इसके साइन एंड सिम्टम वायरल की तरह ही होते हैं हुँ, हुँ, अगर किसी को भी जुकाम है बुखार है खांसी आ रही है तो उस इंसान से थोड़ा दूर रहे या फिर उनसे हैंडशेक करते हैं कई बार नहीं, तो नहीं। उनके जैसे कई बार खांसते हैं तो वो हाथ मुंह पर रखते हैं और हमने हैंडशेक करा और हमने खाना खा लिया तो फिर वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर हो सकता है नहीं, नहीं। तो प्रिकॉशनली यही कि एच जब भी ऐसा लगता है तो आप ऐसे कोई पब्लिक प्लेस में नहीं जाए अगर नहीं। आप बीमार हैं तो नहीं, अगर नहीं। आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो आप जिसके भी कांटेक्ट में आओगे तो उसे भी वो बीमारी हो सकती है नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जिस तरह से डायटिशियन ममता जी हमें बता रही कि किस तरह से यह बीमारी होती है वैसे नॉर्मली इसको पहचाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी खासी जो काम होता है तो उसी तरह का ये बीमारी शुरू हो जाता है लेकिन अच्छी में जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो एक बार ज़रूर इसके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए और ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए डॉक्टर से मिलकर वरना ये चीज़ें पता नहीं चलता तो फिर मुश्किल हो सकता है और कितने दिन के अंदर ये हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हुई है ये तो आपको एक्चुअली मैं डॉक्टर ही बता पाएंगे अच्छा, अच्छा, कि कितने एक का। हाँ डिपेंड करता है किसका इम्युनिटी सिस्टम अगर किसी का स्ट्रॉन्ग होता है तो उन पर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता है और किसी को जल्दी बीमारी लग जाती है जल्दी वो बीमार होते रहते हैं जैसे कोई सीजन चेंज हुआ वो बीमार होते हैं इट मीन्स उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं है तो उनमें जल्दी इफेक्ट होता है तो इट्स डिपेंड बॉडी टू बॉडी इसके लिए पहले डॉक्टर के पास जाकर के जा करके वो कंफर्म कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सबसे पहले तो हमें सर्दी खासी जुकाम या कुछ इस तरह की बातें हमारे जीवन में या हमारे शरीर में हो रहा है तो जरूर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करें काफ़ी बार होता है कि सर्दी जुकाम तो दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा गर्म पानी कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे हमारे मन में विचार होता है लेकिन अभी वो चीज़ें ना करके सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वहां से सर्दी जुकाम खासी दो तीन दिन से आपको हो रहा है तो नेचुरली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके बाद फिर वो जो भी टेस्ट लिखे देंगे उसको करने के बाद आपको चौबीस घंटे के अंदर पता चलेगा कि सही चीज़ क्या है तो ज़रूर इन चीज़ों को करें क्योंकि सीज़न ऐसा चल रहा है और ऐसे काफ़ी पेशेंट दिखाई दे रहे हैं हो सकता है कि आपको नहीं हो लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि नहीं है तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी है ब्लड टेस्ट करके ही आप पता कर सकते हैं कि क्या है तो आइए आगे बढ़ते हैं और ममता जी हमारे साथ हैं पहली बार हमारे साथ रेडियो मधुबन में जुड़ी हुई हैं और बातें हो रही हैं स्वाइन फ्लू के बारे में किस तरह का डाइट होना चाहिए उसके पहले हम ममता जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आए जी मैंने पहले एमएससी पहले फूड एंड न्यूट्रिशन से मैंने बी करा हाँ हाँ मैंने टेंथ स्टैंडर्ड से मैंने अपना एक टारगेट बना के चला था जी जी जी कि मुझे डाइटिशन बनना है हु उसी अकॉर्डिंग मैंने अपनी डिज आगे स्टडी कंटिन्यू करी और 2008 में मैंने अपनी मास्टरी फूड एंड न्यूट्रिशन में मैंने फिनिश करी उसके बाद में ग्लोबल हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग ली हु. फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट करा इन अ वेरी स्मॉल डायबिटिक क्लिनिक स्टार्ट करने के बाद में मैंने फर्दर सिक्स मंथ इंटर्नशिप करा अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में और तब से मुझे तभी वहीं पर ऑफ़र मिला जॉब करने का तब से मैं वहीं पर कंटिन्यू हूँ 2011 से मेरा करियर एक्चुअली हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ तो आज मुझे हॉस्पिटल में काम करते करते सिक्स इयर्स हो गए और एक क्लिनिक में काम करा जब से मैं इस फील्ड में निकली हूँ तब से डाइट न्यूट्रिशन डाइट न्यूट्रिशन <laughs> वही देखती आ रही हूँ चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका टेंथ के बाद ही आप इस फील्ड में एंट्री किया और धीरे धीरे आप पढ़ाई पूरा करके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लिया और उसके बाद फिर आप ओलू में आप जॉइंट हुए और वहाँ पर अब छः साल से सर्विस दे रहे हैं इसी फील्ड में चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और काफ़ी चीज़ें जो है डाइट के साथ आपका काफ़ी रिलेशन है न्यूट्रिशन डाइट कैसे होना चाहिए हेल्दी डाइट कैसे होना चाहिए उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी भी है और मैं चाहूंगा कि ये जानकारी हमारे श्रोताओं को भी जरूर दे आप और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि व्यक्ति को हर बार क्या है आज के समय में जो खाना मिल रहा है जिस तरह से खाना हम लोग खा रहे हैं तो वो सभी लोग कहते हैं कि इतना हेल्दी नहीं है तो क्या कारण है इसके पीछे का रीजन क्या है इसके लिए रीजन ये हो सकता है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है जी जी जैसे कोई फूड जैसे वो उगाते हैं उसके भी सारे ट्रेंड पूरे चेंज हो गए हैं पहले जो नेचुरली फूड उगते थे उनकी कैलरी वैल्यू अलग होती थी लेकिन अभी कैसे वो इंजेक्शंस दे कर के जो भी फूड उगाते हैं वो जल्दी पक जाते हैं ऑब्वियसली कई लोगों का टारगेट ये भी रहता है कि कैसे हम फूड को हाई कैलरी वैल्यू का हम बनाए लेकिन फिर भी वो टेस्ट जो पहले खाने में होता था नहीं, नहीं। वो अभी हम नहीं देख सकते क्योंकि पहले जो फूड होता था वो सीज़न पर मिलता था बहुत सारी सब्जियां और फल ऐसे होते थे जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही मिलते थे लेकिन इस ज़माने में आजकल हम जब देखते हैं जैसे कि कोई सब्ज़ी बारह महीने आपको मिल जाती है।, है।, है तो उसका बेसिकली जो चेंजेज हुआ है वो यही है कि कैसे क्रॉप पूरा जैसे जैसे, जैसे जनरेशन और मतलब आविष्कार होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही फूड भी चेंज होता जा रहा है नहीं, नहीं, नहीं, और सबका टारगेट यही रहता है कि किस तरीके से हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सब्जियां खाना, सब्जिया, खाना, सब्जिया, खाना अच्छे सब्जिया, से हम उगा सके <laughs> जी ममता जी बात ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि समय के अंतराल में काफ़ी जो है ट्रेड आ गया है और चेंजेस होते जाते हैं धीरे धीरे जैसे कि हम लोग पहले कुछ अलग चीज़ें खाते थे आज कुछ अलग चीज़ें खाते हैं और समय के अंतराल में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया और पहले तो हम घर का ही खाना खाते थे लेकिन कुछ सालों से अब हम लोग होटल या फिर बाहर का खाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि टेस्टी बनता है और थोड़ा सा समय भी हमारा घर पे बहुत कम मिलता है क्योंकि ऐसा रूटीन ही ऐसा बन गया कि हमारे कामकाज के सिलसिले में हम लोग बाहर ज़्यादा रहते हैं तो कारण कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार करने का ये टाइम आ गया कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए और किस तरह का डाइट मुझे शूट करता है क्योंकि हर व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज बॉडी के जो सिम्टम्स हैं या जो भी है वो कुछ अलग चीजें आपको प्रेफर करता है तो कई बार हमारा पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है लेकिन पसंद के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार चीज़ें जो है आपके बॉडी को सुटेबल नहीं है लेकिन आपका टेस्ट आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उसको खा रहे हो तो ये फिर वो अगेंस्ट द नेचर हो गया फिर बीमार होना आपका फितरत में हो सकता है नेचुरल हो सकता है तो ये थोड़ा सा समझेंगे हम धीरे से आगे हमारे साथ ममता जी है जो डाइटिशन है काफी समय से इस फील्ड में काम कर रही है तो जानेंगे कि किस तरह का डाइट हमारे शरीर को होता है उसके बारे में आगे जानते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक एक छोटा सा ब्रेक सुनते है सा सुनते हैं हैं ही प्यारा संगीत आप रहो <ity> <Coffee>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 तैयार <laughs> ले तू सबकी हमसे ना नोटो मान जाओ मान जाओ हो भाभी एक दूसरे से शर्मसारे सारे हाँ।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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ डाइटिशियन ममता जी हैं जिनसे बातें हो रही है शुरुआत में हमने बातें की कि स्वाइन फ़्लू किसे कहते हैं कैसा होता है इसके सिम्टम्स क्या हैं वो सारी बातें हमने जाना और मुख्य बात ये आया कि सर्दी खासी ज़ुकाम अगर इस समय आपको है और थोड़ा दो तीन दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है दवाई लेने के बावजूद भी तो नेचुरली आपको सीधे हॉस्पिटल में जाना है अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ब्लड टेस्ट जरूर कराना है जिससे पता चले कि क्या चीज़ है तो ये हो गया क्लियर कि आपको स्वाइन फ्लू है या नहीं वो डॉक्टर के ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा ठीक है दूसरी बात हम लोग अब बात करेंगे कि स्वाइन फ्लू अगर हो जाता है तो उसमें हमें किस तरह से जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए तो मेडिसिन तो आप लेंगे ट्रीटमेंट तो लेंगे साथ में हमारा खाना भी हमें बहुत हेल्पफुल करता है हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आइए अब बात करते हैं कि स्वाइन फ्लू होने के बाद डाइट चार्ट में क्या चेंजेस करें जी ममता जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि पहले जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है जैसे पहले हमने डिस्कस करा था कि जिसका भी इम्यूनिटी पावर वीक होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें ये बीमारी बहुत जल्दी होती है वो नॉर्मल डाइट तो ले ही अब नॉर्मल डाइट क्या होता है उसमें जिसे हम संतुलित आहार भी कहते हैं पहले मैं वो समझाना चाहूँगी कि संतुलित आहार माने हमारे पाँच फूड ग्रुप होते हैं उसमें पल्सेस सीरियल्स माने अनाज दूसरा दालें पत्तेदार सब्जियाँ अदर वेजिटेबल्स जिसमें गोभी पत्ता गोभी बैंगन वो सारी सब्जियाँ आती है फल और ऑयल एंड फैट्स एंड फ्रूट्स ये सारे यहाँ कुल मिलाकर के हमें पांच फूड ग्रुप्स होते हैं तो संतुलित आहार में ये पाँचों ही फूड ग्रुप्स हमारे अपनी अपनी अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि कि कैसे अनलिम आर... की मतलब सही मात्रा में हो हुँ हुँ हुँ जैसे कि सीरियल्स हमारी डाइट में कैलोरी हमें ज़्यादा देते हैं तो वो हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए सेम क्वांटिटी में प्रोटीन होने चाहिए जिसे जो हमें दालों से दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें विटामिनस और जिस मिनरल्स मिलते हैं वो भी हमारी डाइट में होनी चाहिए वो भी पर्टिकुलर उनका भी एक रोल है उसके बाद में शुगर एंड फैट्स वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में होने चाहिए नॉट एक्सेस कि ज़्यादा क्वांटिटी में लो तो अदर डिजीज हमारे हाथ लग जाए जैसे कि डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर है हार्ट डिजीज है ये ऐसी डिजीज है जो एक्सेस में आप फैट्स एंड ऑयल वो लोगे तो उससे जल्दी फैलता है तो पहले ये नॉर्मल संतुलित आहार हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए हुँ, हुँ, लेकिन हाँ अगर हमें स्वाइन फ्लू हो गया तो उस कंडीशन में हमें संतुलित आहार तो लेना ही है हुँ, हुँ, हुँ, साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट जिसे हम कहते हैं जिसमें प्रोटीन हमारी डाइट में ज्यादा हो ज़्यादा होना चाहिए अब हाई प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आता है जैसे कि दूध है पनीर है चाय दूध छाछ दही ये सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो हमें ऐड करना ही है साथ ही साथ दालें सारी दालें चाहे वो साबुत हो चाहे दाल हो वो भी हमारी डाइट में होना चाहिए अगर एग्स वगैरह अंडा अगर कोई खाते हो तो वेल एंड गुड बट उसका वाइट वाला पार्ट नॉट येलो अच्छा येलो पार्ट में रिच एंड कोलेस्ट्रॉल होता है That is not good. Mm -hmm. बस ये है high protein diet हमें लेना है और साथ ही साथ हमारा immunity system भी weak है mm -hmm. तो उसके लिए हमें vitamins and minerals हमारी diet में होने चाहिए और इसमें जो fever होता है तो उसे control हम कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें lots of liquids उसमें fruits and fruit juices होते हैं जो हमारे बॉडी टेंपरेचर को भी कम करते हैं साथ ही साथ हमारा जो डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि जब टेंपरेचर होता है तो हमारी बॉडी से कुछ मेडिसिन देते हैं उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हाइड्रेशन हमारा कम होता जाता है माने बहुत सारा वाटर हमारे स्वेटिंग के थ्रू निकलता जाता चीज़ी। है चीज़ी। तो उसमें हमें लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस लेने चाहिए नहीं। नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ ये अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे जो लंग्स जो डैमेज हो चुके हैं उस वायरस से वो भी उनमें भी एक शक्ति आ जाएगी कि कैसे हम इस वायरस को बाहर निकाल सकें तो बस यही है हाई प्रोटीन डाइट एंड मोर वाइटामिन एंड मिनरल्स एक विटामिन सी जो है उसका मेन रोल होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ाता है तो उसके लिए फ्रूट जूसेस तो है ही साथ ही साथ लेमन जूस है आंवला है ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ा देगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा फील हो हु रहा होगा कि किस तरह से हमें स्वाइन फ्लू हो जाता है तो उस समय किस तरह का डाइट चार्ट हमारा होना चाहिए वो आपने बताया एक तो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए जिसमें आपको जो दाल है या दाल के जो अलग अलग वैरायटी है उसमें ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है और साथ ही साथ आपके हरी सब्ज़ियाँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और विटामिन सी वाला जो बात बताएँ आंवला या फिर नींबू ये सारी चीज़ें भी आपको फ्रूट के रूप में या बहुत सारे जो जूसेस है उसका आपको इस्तेमाल करना है चलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या करना है लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको डाइट प्रॉपर लेना है तो डायटिशन से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं और एक चार्ट बना के कितने अंतराल में कौन कौन सी चीज़ें आपको लेना है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बना के दिया जाता है और उसको थोड़ा दिन फॉलो आपको करना पड़ेगा क्योंकि कभी क्या होता है कि जिन चीज़ों को हमारी ज़रूरत है हमारे बॉडी की मांग है उन चीज़ों को हम लोग उस अनुसार लेते हैं तो काफ़ी जल्दी जो है रिकवरी हो जाता है अगर हम लोग सिर्फ दवाई पर डिपेंड करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लें लेकिन अगर डाइट सिस्टम भी फॉलो करते मेडिसिन के साथ में तो वो थोड़ा सा रिकवरी हम लोग जल्दी कर पाएंगे और कुछ समय तक अगर डाइट हम लोग फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी वेल्दी भी बन जाएंगे अच्छी तरह से नॉर्मल पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम स्वाइन फ्लू के समय में हमारा डाइट चार्ट कैसे होना चाहिए मोटे तौर पे आपको पता तो चल गया कि क्या क्या चीज़ें आपको खाना है दूसरा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे साथ डाइटिशियन ममता जी हैं जिनसे बातें अच्छी अच्छी हो रही हैं और काफ़ी समय से डाइट चार्ट बना रही है सभी का मुझे लगता है कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग डाइट का चार्ट बनता है तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि हमारे यहाँ जो लोग हैं काफ़ी लोग जो है अबाव 50 या 40 के हो जाते हैं तो उनको डायबिटीज़ वगैरह ये चीज़ें है होती हैं कॉमन तो उनका डाइट चार्ट कैसे होना चाहिए थोड़ा सा बताइए उनका डाइट चार्ट एकदम नॉर्मल डाइट चार्ट जिसे हम कह सकते हैं बैलेंस डाइट चार्ट होना हुँ, चाहिए हुँ, हुँ. इसमें जब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी जब होती है तो उसमें केवल डाइट चार्ट का ही रोल नहीं होता है बल्कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी का भी इसमें रोल होता है कि जैसे आप डाइट तो ले रहे हो लेकिन जैसे कि मान लो डायबिटीज है उसमें हमारा शुगर लेवल कब बढ़ेगा जब हम कोई डाइट लेंगे डाइट मेडिसिन और एक्सरसाइज तीनों का इसमें रोल होता है कि जब तक आपने डाइट लिया एक्सरसाइज नहीं करी तो वो यूज़लेस अच्छा है। तो उसमें एक्सरसाइज भी है मेडिसिन भी है और डाइट भी है हाँ डाइट के लिए मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसमें डाइट बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रेस्ट्रिक्टेड हो बस हाँ ये ज़रूर है कि लिमिटेड क्वान्टिटी आ जाती है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं दे सकते डाइबिटीज़ की कंडीशन में वो अगर कोई लेना चाहे तो वेरी लिटिल अमाउंट जैसे कि मान लो कई लोग आते हैं मेरे पास में कि डायबिटीज़ है तो फ्रूट्स का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हुँ, हुँ, कि क्या मैं केला खा सकता हूँ क्या मैं ऐपल खा ऐपल खा सकता, सकता हूँ मैं क्या फ्रूट ले सकता हूँ कितनी क्वान्टिटी में ले सकता हूँ तो अगर कोई बहुत ही डस्परिट इंसान आ जाता है कि बहुत डस्पिरट रहता है कि नहीं मेरे को आम तो मेरा फेवरेट है जैसे केला मेरा फेवरेट है तो बोलते क्या मैं खा सकता हूँ तो इसमें हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको लेना है तो बहुत लिटिल क्वांटिटी वो ले और उसके बाद में फिज़िकल एक्टिविटी वो कर ले अच्छा अच्छा ताकि उन्होंने कैलरी जो कंज्यूम करी वो हैंड टू हैंड उन्होंने बर्न कर ली हुँ, हुँ, तो शुगर इतना शटअप नहीं होगा हाँ लेकिन स्वीट्स वगैरह वो थोड़ी अवॉइड करनी हुँ, पड़ेगी हुँ, हुँ, हुँ. जैसे कि नॉर्मल इंसान जो खाता है जो नाश्ता आप करते हो घर पे जो बनाते हो उसमें ऐसा कुछ सेपरेट किचन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है डायबिटीज़ की कंडीशन में कि आपको ये नहीं खाना है इसका अलग ही खाना होना चाहिए उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये अलग से खाना बनाया जाए आप जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जैसे आप खाना बना रहे हो वैसा ही आपको खाना बनाना है दाल चावल रोटी सब्जी वो सब खाते हैं वही उन्हें भी दे सकते हो बट इसका कुकिंग मेथड वेरी करता है जैसे कई कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके माइंड में एक मिथ होता है कि राइस को लेकर राइस में खा सकता हूँ या नहीं हाँ, चावल हाँ, का, खा चावल सकते हैं का तो है। उसमें भी मैं यही कहूँगी कि कुकिंग प्रिपरेशन जैसे कुकिंग मेथड जो होते हैं अगर वो हम चेंज कर दे जैसे कि कई प्रेशर कुक करके बना के खाते हैं वैसे नहीं बना करके आप बॉईल कर रहे हो आप बॉईल करने के बाद में उसे वॉश आउट कर लो जिसे बॉइल्ड राइस हम बोलते हैं कि वॉश करने से उसके जो स्टार्च थे वो रिमूव वो करके फिर आप गर्म करके वो आप उस तरह का राइस ले सकते हो इसीलिए जो भी डायबिटिक डाइट है उसमें ले सब कुछ सकते हैं बट कुकिंग मेथड डिफरेंट होता है <laughs> बाकी रेगुलर जैसे रूटीन में जैसे इंसान खाना खाते हैं नॉर्मल व्यक्ति जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी वो सब कुछ खाना है बट क्वांटिटी उसमें वेरी करता है जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि जैसे कोई एज ग्रुप भी इसमें आ गया क्या है एज ग्रुप कैसा व्यक्ति है क्या उसका ऑक्यूपेशन है क्या वो काम करता है क्या उसकी फिज़िकल एक्टिविटी है हुँ, हुँ, वो टोटल उस पर डिपेंड करता है सी ममता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो इस वक्त लिसनर हैं उसमें कई लोग डायबिटीज़ पेशेंट्स भी होते हैं तो उनका थोड़ा सा यही बात है कि कन्फ्यूजन रहता है कि क्या खाए क्या ना खाए तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे चावल के बारे में आपने बताया कई बार होता है कि चावल मना कर दो डायबिटीज़ पेशेंट है तो घर वाले देते ही बेचारे को तो, नहीं तो वो चीज़ें जो है आपने क्लियर किया कि अगर आप पका हुआ चावल जो कांजी निकाल देते हैं प्रेशर कुकर वाला नहीं तो वैसे बॉयल करके आप पानी निकाल के अगर खाते हैं तो वो आपके लिए सूटेबल है दूसरा आप अपने देख लीजिए कि आपका एज ग्रुप एज के हिसाब से और खाना जो जितना भी आपको चाहिए थोड़ा सा चार्ट ज़रूर बना लीजिए क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग चलो कुछ होगा नहीं करके भी खा लेते हैं लेकिन फिर एक्सरसाइज नहीं करते कई बार एक्सरसाइज करने में भी, भी कंटाला आता है कि एज के हिसाब से कौन करेगा तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ठीक है मैनेज हो जाएगा लेकिन ऐसा भी नहीं एक्सरसाइज कर रहे इसलिए जो चाहे वो खा लो वो भी नहीं हो सकता कहीं ना कहीं आपको एक लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन को पार ना करें यह आपको ध्यान है और कई बार ऐसा हो जाता है कॉम्प्लिकेशन कि मैं तो दवाई खा रहा हूं तो आज अगर मैंने थोड़ा सा मिठाई खा लिया कल दो गोली ले लोगा एक के बजाय तो ये भी एक कंट्रोवर्सी हो जाता है मन में रहता है कि चलो दो गोली खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं डायबिटीज़ नॉर्मली आ रहा है तो ऐसे भी कई चीज़ें हम लोग करते रहते हैं खुद का प्रयोग तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें क्योंकि कई बार आप डोज ज़्यादा लेते हो सकता है कि फिर वो डोज आपके बॉडी एक्सेप्ट कर ले और फिर आपको दो के बजाय तीन गोली खाना पड़े तो ये चीज़ें अपने मन से कुछ भी ना करें अगर करना ही आपको खाना ही अच्छा तो डायटिशियन से चार्ट बना लीजिए डॉक्टर से मेडिसिन भी प्रॉपर ले और कंटिन्यू टेस्ट करते रहे तो क्या होगा अच्छा रहेगा आपके लिए और कोई भी अपना मन वाली बात जो है कहीं आपको अच्छा फील हो रहा है तो ठीक है लेकिन उसको लिमिट कीजिए क्योंकि ये चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक नेचुरली हमारे जीवन में जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है अपने मन के हिसाब से उसको ना चलाएँ तो उसकी कैपेसिटी उसकी जो नीड है उसको पूरा जरूर करें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से ममता जी ने आपको डाइट के बारे में बताया और ख़ास स्वाइन फ्लू के बारे में बताते हुए स्वाइन फ्लू के समय में किस तरह का आपका डाइट चार्ट चाहिए मोटे तौर पे आपको बताया है और मैं चाहूँगा कि इस तरह की बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा पेपर में न्यूज़ पेपर में सब जगह आ रहा तो आप थोड़ा सतर्क रहें और अपने आप पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें डाइट आपका प्रॉपर्ली आप खाना हेल्दी खाएं प्रोटीन डाइट खाए तो इससे आपका जो है इम्यू रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको कहते हैं वो आपका बना रहे हैं ध्यान रखिए है और अच्छा खाएँ अच्छा रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते मैं कहूँगा ममता जी से एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट कीजिए हमारे सभी श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी खाए हेल्दी खाए <laughs> कि जो भी खाए हेल्दी खाए हेल्दी खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम जरूर स्वाइन फ्लू को जीत लेंगे <laughs> चलिए ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे से इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आपका।, आपका भी जी चलिए दोस्तों आज के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो